देवी भागवत पाँचवा स्कंध अब हम सब दानों ही यज्ञ में भाग पाएंगे हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा दानवों मुझे वर मिल चुका है अतएव देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी शीघ्र दूतों तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो दानवों संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए एतदर्थ इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूँगा वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है देवताओं दानवों और मानवों से अवध होने का वर मुझे प्राप्त है अतएव आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए दैत्यों स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूँगा मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंने को मिलेंगे देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे उर्वशी मेनका रंभा भृताची तिलोत्तमा प्रमद्वरा महासेना मिश्र के और विप्रचित्री प्रभृति अपसराए नाचने एवं गाने में परम प्रवीण है वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करे और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दे व्यास जी कहते हैं राजन महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी दैत्यों को उपरयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे